Recording has started. I am. I can do the camera. Can you hear me, Emma? Ah, manne kaliyolo uh, second jee prasangato ne Arjun ne panda vana. No? Ache ne year nathi. Emma, thodi katche gap aavijayche. Ah, actually, kare mano phone ne disconnect hui gayi woh toh. Phone agar disconnect hile holo la. Kya prasang ma? Ha, ana prasang ma. Harishchandra ni. Harishchandra ma. Ha, gareko. हाँ पर अर्जुन ने पांडव नो प्रसंग तो थी।, थी, हाँ, थी।, थी कि अर्जुन सभी भाइयों का नियम था कि एक एक साल एक एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा लेकिन एक बार ऐसा हुआ की कोई ब्राह्मण आया उसने कहा कि मेरी गायों की रक्षा करो कुछ दुष्ट लोग मेरी गायों को ले जा रहे हैं तो तब पांड अर्जुन का ऐसा हुआ कि उसके जितने भी शस्त्र थे उनके घर वो युदिष्ठिर के कक्ष में थे और तब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे तो टेक्निकली बाय रूल उनका वहां जाना अलाउड नहीं था लेकिन अब अर्जुन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वहां अंदर वो चले गए अंदर चले गए इसलिए वहां जाके और उन्होंने अस्त्र ले लिए तब पांडव ने मतलब तब उन्होंने ये कहा कि तो दोष ऐसा होना नहीं चाहिए तब युविष्ठ ने कहा कि तो आपने तो अच्छे काम के लिए ऐसा किया तो इसका दोष नहीं लगेगा आपको तो वनवास में जाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी अर्जुन ने ये इंसिस्ट किया कि नहीं नियम ऐसा है तो मुझे तो जाना ही चाहिए करके वो वनवास के लिए चले गए तो ये इंद्रिय निग्रह कि अपने सुख दुख का विचार नहीं किया लेकिन जो नियम था जो धर्म था उसका उन्होंने पालन किया ठीक है तो कल सामान्य धर्मो का विषय हमने देखा था आज विशेष धर्म से स्टार्ट करते हैं विशेष धर्म दो तरह के होते हैं वर्ण धर्म और आश्रम धर्म जैसा दे हमने देखा था कि दो धर्म के अंतर्गत ये टॉपिक हमने समझा था कि हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें सामान्य धर्म वो थे जो मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य रूप हैं। विशेष धर्म वो है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो कर्तव्य रूप होते हैं हर एक मनुष्य को वो कर्तव्य रूप नहीं होते हैं डिटेल हम अभी इसमें देखते हैं विशेष में दो तरह के होते हैं एक वर्ण धर्म और एक आश्रम धर्म अपने यहाँ चार वर्ण माने गए आपके पास पी डी हो तो स्लाइड नंबर ट्वेंटी वन तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार मुख्य वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब हम जिसे अभी कास्ट कहते हैं ये कास्ट वर्ण का मतलब नहीं होता है अपने यहाँ वो जो ये चार वर्ण है वो सिर्फ कास्ट जितना उसका मतलब नहीं था वर्ण जो है किसी भी व्यक्ति की उस वर्ण की पहचान जन्म कर्म और संस्कार से बनती है मतलब कि ब्राह्मण माता पिता से जन्म होना ब्राह्मण के कर्म करना और ब्राह्मण के संस्कार होना संस्कार मतलब शास्त्र में जो छोड़ा संस्कार बताए गए हैं उनका होना तो अगर ये तीन कंडीशन्स फुलफिल होती हो तब तो उस मनुष्य को ब्राह्मण कहा जाता है वही बात क्षत्रिय वैशिष्य इन सभी के लिए अब ब्राह्मण जो है उसके लिए शास्त्र ये कहता है कि तुम्हारी आजीविका का साधन किया कि हम वृत्ति कैसे करें हम पैसा कैसे कमाएं तो शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए वेद पढ़ाना चाहिए बिना मांगे विद्यार्थी जो भी गुरु दक्षिणा दे दे वो स्वीकार लेनी चाहिए और यजन यादन कराना चाहिए मतलब यज्ञ के अनुष्ठान करवाना संस्कार आदि की विधि करवाना उनके द्वारा ब्राह्मण को कभी भी कोई फिक्स आजीविका नहीं रखनी चाहिए कि मैं तुम्हें ये कर्म कराऊंगा उसके लिए तुम मुझे इतने पैसे देना ऐसा नहीं करके सामने वाला व्यक्ति अपनी निष्ठा से जो कुछ भी तुम्हें दे दे वो ले ले लेना चाहिए ये ब्राह्मण का धर्म है ब्राह्मण को ऐसे आजीविका करनी चाहिए ये ब्राह्मणों का धर्म यहाँ बताया गया दूसरा जो वर्ण है वो क्षत्रिय है अब ब्राह्मण की जन्म भी ब्राह्मण माता और पिता से जन्म होना बालक का ब्राह्मण की ही आजीविका करना और ब्राह्मण के ही जो सोड संस्कार शास्त्र में बताए गए हैं है, वो भी अपने जीवन में यथा योग्य समय पर कर लेना अगर ये तीन कंडीशन से लौटी हो ये तीन योग्यताएं कोई व्यक्ति के अंदर हो तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है तो ये ब्राह्मण की परिभाषा यहाँ बताई गई जो व्यक्ति ब्राह्मण का भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो अपनी आजीविका उसका तो साधन न बने मतलब कि शास्त्र ने जो तीन आजीविका ब्राह्मण को बताई कि तुम पढ़न मतलब खुद पढ़ो और किसी और को पढ़ाओ उसके द्वारा दक्षिणा लोन करो मतलब यज्ञ आदि के द्वारा आजीविका लो और तीसरी जो है बिना मांगे अगर तुम्हें कोई कुछ दे जाता है तो उसे स्वीकार कर लो इसके अलावा और कोई भी आजीविका ब्राह्मण नहीं कर सकता है अगर वो करता है तो शास्त्र उसे नीच ब्राह्मण कहता है और कभी उसके लिए भी शास्त्र एग्जामशन देता है कि कभी कोई ऐसा काल आ जाए कि चलो ब्राह्मण को चाहता है कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ा तो मेरी आजीविका चलाऊ लेकिन कोई घर ही नहीं आए तो ब्राह्मण को ये चाहता है कि मैं यज्ञ यज्ञ कराऊं संस्कार आदि की विधि करवा के पैसे कमाऊं लेकिन कोई विधि करवाने ही न आए तो ऐसे कोई निर्जन स्थान में हो रहता हो तो या ऐसा कोई काम आ जाए की सामने वाला दक्षिणा देवी जो जी ही न रह जाए तो क्या करना तो ऐसी सब कठिन परिस्थितियों के अंदर ब्राह्मण को एक्जेंट किया जाता है कि तुम तीन साल तक कोई और एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हो और पैसे कमा सकते हो लेकिन तीन साल से ज्यादा अगर वो समय लेता है तो उसका ब्राह्मण अत्य निवृत्त हो जाता है मतलब कि शास्त्र अब उसे ब्राह्मण के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करता तो ये सबसे पहला वर्ण धर्म ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय क्षत्रिय का फिर से मतलब यह कि क्षत्रिय माता पिता से जन्म क्षत्रिय का कर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना ये होता करना, है रक्षा करना समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है इसलिए राजा या सिपाही राज्य की सेना में कार्य मंत्रिमंडल इन सब के अंदर क्षत्रिय जो है वो अपनी आजीविका इनसे चला सकता है ये सिर्फ एक क्षत्रिय को अगर ऐसी आजीविका तो तो नहीं मिलती है तो उसे भी एक साल का दो साल का समय दिया जाता है और जब भी उसका समय खत्म हो उससे ज्यादा वो अपनी आजीविका को छोड़ के कोई और साधन पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकता है अगर करता है तो शास्त्र उसमें क्षत्रिय के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करेगा यह वह दूसरा वर्ण क्षत्रिय तीसरा वर्ण होता है वैश्य वैश्य वर्ण का मतलब वैश्य को शास्त्र ये कहता है कि तुम व्यापार करो उद्योग करो वस्तु को खरीदो वस्तु को बेचो ये तुम्हारी आजीविका का साधन है तो वैश्य के लिए ये कर्तव्य रूप है शूद्र शूद्र के लिए ये आज्ञा है कि तुम तीनों के तीनों वर्णों की सेवा करो तो ये चार प्रकार के वर्ण धर्म हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का यज्ञोपवी संस्कार हो सकता है होना चाहिए मतलब और ये जो तीन वर्ण के जो बालक हैं, उन्हें वेद पढ़ना चाहिए शूद्र को वेद का अधिकार नहीं होता स्त्री को भी नहीं होता जो जिसका यज्ञोपवी संस्कार ना हुआ वो वेद को पढ़ नहीं सकता ये शास्त्र की मर्यादा है ऐसे लोग जिनका वेद में अधिकार नहीं है उनके लिए पुराण स्मृति ये सब ग्रंथ हैं, जिनके द्वारा वो कर्तव्य को ग्रहण करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो ये कर्तव्यों का निर्धारण है वार्न के विषय शास्त्री ये कहता है कि जो व्यक्ति जन्म कर्म और संस्कार इन तीन से कोई एक वर्ण का बनता है मतलब की अगर मेरा जन्म भी ब्राह्मण को निर्णय ब्राह्मण माता पिता है मेरा कर्म भी ब्राह्मण के अनुसार ही है और मेरे संस्कार भी ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो सोलह संस्कार बताए वो किए हैं तो वो ब्राह्मण कहलाता है नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है केवल माता पिता ब्राह्मण हो जाने से ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है ये शास्त्र की परिभाषा है तो ये खास याद ध्यान रखना चाहिए कि अब हम ये समझते हैं कि हम पैदायशी ब्राह्मण है पैदायशी क्षत्रिय वैश्य है या शूद्र हैं लेकिन शास्त्र मात्र जन्म से ब्राह्मण को आइडेंटिफाई नहीं करता जन्म भी एक क्राइटेरिया तो जरूर है हम ऐसे समझे कि ब्राह्मण का कर्म कर लेने से वैश्य परिवार में जन्म लेने वाला बालक भी ब्राह्मण बन जाएगा ऐसा नहीं होता है जन्म कर्म और संस्कार ये तीनों क्राइटेरिया जहाँ फुलफिल होते हो तभी उस व्यक्ति को उस वर्ण का कहा जा सकता है अन्यथा उस व्यक्ति को उस वर्ण के कर्तव्य या अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होते तो ये वर्ण धर्म के बारे में था इन चार वर्णों के अलावा दो वर्ण और ये होते हैं कि एक तो वर्ण संकर वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि जो दो अलग अलग वर्णों में से के माता पिता या स्त्री पुरुष के विवाह से जो संतियों उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकर कहा जाता है जैसे कि पिता ब्राह्मण है माता क्षत्रिय है माता क्षत्रिय है पिता वैश्य है ऐसा कोई भी मिक्सचर हो जाता है जहाँ एक ही वर्ण के दो व्यक्ति नहीं रह जाते हैं ऐसे दो वर्ण के माता पिता से जो भी संतान उत्पन्न होती है उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है जो वर्ण संकर है शास्त्र उसकी निंदा करता है क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जब भी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो उसके लिए शास्त्र का क्राइटेरिया जैसे हमने पहले ही देखा कि वैदिक अगर हम है तो हमारा जीवन वेद की बाउंड्री से बाहर कभी हो नहीं हो तो ही नहीं सकता है वेद जो जो आज्ञा देता है उसका पालन करना हमारे लिए कंपलसरी है हमने कभी भी अपनी स्वतंत्र जीवन प्रणाली जीवन पद्धति नहीं सोची थी वेद में हमें कहा अच्छा सुबह उठो तो तब तुम ये करो ना लिए तो ये करो अब आगे नित्य कर्म के अंदर के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि शास्त्र में कितने कितने उपदेश देता है तो बात ये है कि हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल स्टाइल वेद फॉर्म करता है हमारे इंडिपेंडेंट कोई लाइफस्टाइल कभी थी नहीं तो शास्त्र जब हमारी एक एक सेकंड को हमारे जीवन की एक एक घटना को रेगुलेट करता है तो शादी का जो निर्णय है या जिस व्यक्ति से हम शादी करना चाहते हैं उसका निर्णय है इन सबके बारे में भी शास्त्र के जो क्राइटेरिया है अगर हम उन्हें इंक्लूड करते हैं उन्हें मानते हैं कभी वो विवाह जो है वो वैदिक प्रणाली से किया जा सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है शास्त्र ये कहता है कि समान वर्ण के स्त्री और पुरुष को विवाह करना चाहिए मतलब ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए क्षत्रिय को क्षत्रिय से करनी चाहिए वैश्य को वैश्य से करनी चाहिए शूद्र को शूर्य से करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि शूद्र वैश्य से कर ले वैश्य ब्राह्मण से कर ले क्षत्रिय वैश्य से कर ले ऐसा नहीं किया जा सकता तो शास्त्र इसमें एक फैक्ट्र बताता है अब कोई स्त्री पुरुष जैसे अभी लव वगैरह का जो प्रकार है वो यही टाइप का है कि उसमें हम शास्त्र को कंसिडर नहीं करके इंडिपेंडेंट होकर ये सारे निर्णय लेते हैं कि हम किस से शादी करना चाहते हैं किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं ये सब निर्णय हमारा अभी इंडिपेंडेंट होने लग गए पुराने समय में ये सब इसलिए कड़क था क्योंकि हम इन सभी चीजों में शास्त्र को कंसिडर करते थे कि अब हमें शादी करनी है तो किससे करें शास्त्र किस व्यक्ति को हमारे लिए योग्य बताता है वो योग्य था मापदंड भी शास्त्र के अपने होते थे क्राइटेरिया हम शास्त्र से लेते थे स्वतंत्र अपनी बुद्धि इन चीजों में नहीं चलाते थे तो शास्त्र ये कहता है कि समान वर्ण के स्त्री पुरुष को विवाह करना चाहिए लेकिन कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ के स्वतंत्र रूप से विवाह करने का निर्णय ले या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को पसंद कर ले विवाह करने के लिए तो उसके बाद जो भी संतत की उत्पन्न होती है तो शास्त्र ये कहता है कि अब इसके बारे में भी तुम इंडिपेंडेंट हो तुम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो तुम अब मुझे पूछने वाला पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो निर्णय हम स्वतंत्र होकर ले लेते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि अगर आपने ये एक निर्णय स्वतंत्रता से लिया है तो आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमानो वेद करने टोन है इसमें कि आपकी बुद्धि मेरे से ज्यादा चलती है तो आगे के जीवन का भी निर्धारण तुम खुद करो मुझे पूछने मत आओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसलिए ऐसे केस में शास्त्र न तो कोई वैदिक विधि बताता है न उनके संतान के लिए कोई तरह के संस्कार बताता है मतलब कि आगे जाकर हम संस्कार का टॉपिक देखें कि हमारे जीवन में सोलह संस्कार होते हैं संस्कार जो है वो हमारे लिए पवित्रता की एक निशानी है पवित्र करने वाली एक शास्त्रीय विधि है तो शास्त्र वर्ण शंकर प्रजा तो के लिए ये कहता है कि आप तुम स्वतंत्र हो तुम जैसे चाहो वैसे अपना जीवन जी सकते हो निर्दे कंसल्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है तो ये शास्त्र का टोन है एक तरीके का क्रोध है उन लोगों के प्रति कि जो लोग हर निर्णय स्वतंत्रता से, से ले लेते हैं और वेद को इन बारे में कंसीडर नहीं करते जैसे माता पिता का इस बारे में भी यही राय होती है कि सब निर्णय आप अगर खुद ही ले लेते हो तो तो हमारी जरूरत ही नहीं है बड़े बैठे हो तो उनसे पूछ के सारे कार्य हमें चाहिए हमारी अक्कल हमारे माता पिता से कम चलती है तो उन्हें पूछ के हमें सब काम करने चाहिए लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो एक लेवल पे माफी देने के बजाय हमारे माता पिता ये कह देते हैं कि आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो आप स्वतंत्र हो चुके हो तो आप जैसे चाहो वैसे अपना जीवन जी सकते हो हमें आके मत पूछाओ बा हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। जैसा अमेरिका वगैरह में होता है कि 18 साल होते ही अपने बच्चे को अलग कर देते हैं कि अब तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो और इंडिपेंडेंट लाइफ जियो हमारे यहाँ की लाइफ ऐसी नहीं थी माता पिता अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे तो उन्हें उस तरीके के संस्कार देते थे कि वो अपने जीवन में कभी कोई गलत फैसला ना ले गलत काम ना करें पूरी फैमिली बड़ों के रेगुलेशन में जीती थी माता पिता जो कहते थे वैसा घर में होता था हर एक इंसान अपनी इंडिपेंडेंट सोच से कर्तव्यों का निर्धारण नहीं करता था यही वेद के बारे में है कि वेद हमारे पिता के समान है जो एक एक क्षण में एक एक स्टेप पे हमें गाइड करते हैं इसलिए वेद जैसा कहते हो करना हमारा कर्तव्य वे, वेद से ज्यादा अक्कल हमें हमारी चलानी नहीं चाहिए अगर कोई भी निर्णय हम इस तरीके से वेद की बाउंड्री से बाहर जाते लेते हैं तो वेद कहता है कि तो फिर अब आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो आप जैसे चाहो वैसा अपना जीवन जी सकते हो तो वर्ण शंकर प्रजा को शास्त्र ये कहती है कि ये पाप की संतान है जिन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके और ये निर्णय लिया है तो उस संतान को शास्त्र अपना नहीं मानता है न उनके लिए कोई कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र कर पाता है अर्जुन के केस में जैसे हम देखे की अर्जुन ने महाभारत का युद्ध से पहले पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में भगवान साहब ये कहते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो लाखों लाखो तो। तब धर्म खत्म हो जाएगा धर्म इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि वर्ण शंकर प्रजा के लिए शास्त्र कोई धर्म का निर्धारण बताता ही नहीं वर्ण शंकर का नाम आते ही शास्त्र ये कह देते हैं कि तुम जैसे चाहो ऐसा करो हमें पूछने वाताओ तो इस तरीके का क्रोध पूर्ण टोन शास्त्र का इस बारे में होता है वो ये पसंद नहीं करता है। ये बात भगवान भी आगे जाके के अंदर बताते हैं भगवत गीता में कि चातुर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग कि ब्रह्मा द्र, क्षत्रिय वैश्व शूद्र ये चार वर्ण जो है वो मैंने उत्पन्न किए गुण और कर्म के विभाग से क्योंकि हर मनुष्य के विचार अलग होते हैं हर मनुष्य की टेंडेंसी अलग होती है उन हिसाब से व्यक्ति के स्वभाव नेचर बुद्धि के हिसाब से उनके लिए कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं क्षत्रिय का स्वभाव अलग होता है एक खून के अंदर वो स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव प्राप्त होता है क्षत्रिय को प्राप्त होता है वैश्य को प्राप्त होता है शूद्र को प्राप्त होता है ये सारे प्रभाव जो है वो हमें नहीं दिखाई देते लेकिन हमसे बड़े वेद बैठे हैं हमसे बड़े जो हमारे पूर्वज बैठे हैं उन्होंने ये बात देखी है कि हरेक मनुष्य का अपना स्वभाव होता है अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य काम करता है इसलिए हर मनुष्य को एक सा कर्तव्य का निर्धारण नहीं दिया जा सकता है हर मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्तव्य बताए जाते हैं। यही सोच के शास्त्र ने वर्ण धर्मों को अलग अलग बताया कि जैसे ब्राह्मण है तो उसकी आजीविका क्या की तुम पढ़ो ब्राह्मण जो वेद को पढ़ाए उसके द्वारा दक्षिणा दे अध्ययन अध्यापन करे यज्ञ का यादन करे संस्कार आदि करवाए बिना मांगे अगर कोई कुछ दे जाए तो उसे स्वीकार ले इसके अंदर ब्राह्मण की रिस्पेक्ट थी ब्राह्मण की गरिमा थी लेकिन जब इन नियमों को हमने तोड़ दिया तो ब्राह्मण के प्रति हमारे मन में कोई आदर की भावना नहीं बच गई है पहले के जमाने में लोग ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते थे आज हमारे दरवाजे पे कोई मांग आ जाता है तो हम उसे बिखारी मान के अपमान करते हैं पुराने लोग जैसे अभी हरिश्चंद्र की वार्ता में हमने कल देखा था कि हरिश्चंद्र के पास रिक्शा मित्र आए तो उन्होंने अपना सौभाग्य समझा कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पे मेरी सहायता लेने के लिए आया है मैं अगर इसकी कुछ सहायता कर पाऊं तो इसमें मेरा सौभाग्य है मैंने उसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया तो ब्राह्मण के प्रति ऐसी रिस्पेक्ट लोगों के मन में ठीक है क्योंकि ब्राह्मण ने अपनी आजीविका का निर्धारण शास्त्र के हिसाब से किया था लेकिन जब इन नियमों को हमने तोड़ दिया तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई हमारी कोई गरिमान नहीं रह गई आज के जमाने में जो भी इम्बेलेंस हमें सब दिखाई दे रहा है इसका परिणाम है कि शास्त्र के नियमों का हमने उल्लंघन किया शास्त्र की आज्ञा का हमने पालन नहीं किया तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि वर्ण संकल प्रजा के लिए शास्त्र का ये टोन है कि ये करना पाप है शास्त्र स्त्री पुरुष को विवाह के लिए जो क्राइटेरिया बताता है उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखे अगर हम विवाह करते हैं तो वो धर्म विवाह होता है उस क्राइटेरिया से अगर हम बाहर चले जाते हैं तो शास्त्र की विधि से वो विवाह नहीं किया जा सकता है और अगर वो विधि को हम उसमें कर रहे हैं मतलब ब्राह्मण है वो किसी वैश्य से शादी कर रहे शादी कर रहे हैं तो शास्त्र ये कहता है कि हमारी विधि यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि हम तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से विवाह करने के लिए ही विधि बताते हैं ब्राह्मण का किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ विवाह करने की विधि शास्त्र नहीं बताता है इसलिए अगर हम ऐसे विवाह के अंदर जो दो वर्णों के अलग अलग स्त्री पुरुष जब शादी कर रहे हो उस विवाह के अंदर शास्त्र की विधि को अगर हम करते हैं तो वो शास्त्र का अपमान है गणपति का स्थापन अगर हम ऐसे विवाह के अंदर कर रहे हैं तो वो गणपति का अपमान है गौरी पूजन कोई स्त्री ऐसे विभाग के अंदर कर रही है तो वो गौरी देवी का अपमान है जिन जिन देवता को उस विधि के अंदर हम इनवाइट कर रहे हैं उन सभी देवताओं को इसके अंदर अपमान होता है क्योंकि एक तो तुमने शास्त्र के से बाहर जाके शास्त्र के क्राइटेरिया को सोचे बिना ये डिसीजन ले लिया स्वतंत्र हो के तुम अपना निर्णय कर रहे हो तो शास्त्र कहता है कि तो फिर इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए भी हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि शास्त्र को पूछा जाएगा कि क्या हम ये कर सकते हैं तो शास्त्र तो मना कर देगा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता है पर अब हम ये जिद कर रहे हैं कि नहीं हमें तो यही अच्छा लग रहा है तो हम यही करेंगे तो शास्त्र कहता है कि तो फिर विधि के बारे में कर्मों के बारे में भी मुझे कंसल्ट मत करो तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम अपने हिसाब से कर लो तो कोई भी विधि मैंने शंकर के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है वो प्रदा जो है उसे शास्त्र अपनी बाउंड्री से बाहर समझता है कि उनकी पैदाइश मेरे अंदर यही हो लेकिन इन बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं है इतना क्रोध शास्त्र ऐसे संतानों तो प्रजा जो है वो उत्पन्न होना एक पाप है शास्त्र के हिसाब दो वर्णों का मिक्सचर है जिस समय वर्ण शंकर कहा शास्त्र के हिसाब से जिसे पाप कहा गया है उसके बाद सचा क्राइटेरिया है वर्ण बाह्य वर्णबाह का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी प्रजा कुछ ऐसी संपत्ति जो शास्त्र के क्राइटेरिया में आती ही नहीं है जैसे मलेक्ष मतलब कि वैदिक जो भी नहीं है शेफानी तारो फोन अनम्यूट पता पोता ना फोन में म्यूट रखे नहीं तो डिस्टर्बंस पूछव छो ते ना हाँ तो अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दीजिए फोन छठा क्राइटेरिया जो है वो वर्ण बाह्य का है वर्ण बाह्य है वो कुछ ऐसी प्रजाति है जो वर्ण के क्राइटेरिया से बाहर मतलब वेद की बाउंड्री से जिन्हें वेद अपने में नहीं इंक्लूड करता है वो वर्ण बाह्य है वर्णबाह्य का मतलब ये होता है कि जैसे मलेच्छ है मिच्छ मलेच हमारी परिभाषा में मुसलमान या क्रिश्चियन इतना मिच की व्याख्या इतनी नहीं होती है मिले का मतलब वो है जो भी व्यक्ति कर्म से या जन्म से वेद की बाउंड्री से जो बाहर है वो मिलेक्ष है का मतलब ये है कि जिनके अंदर कोई शुद्धि नहीं है जिनके अंदर कोई नियम नहीं है जिनका जीवन अनियंत्रित है जिनका जीवन कोई कंट्रोल में नहीं है ऐसे लोगों के प्रति शास्त्र को सूझ है कि ऐसे लोगों से हम अगर रिलेशन रखते हैं तो अच्छी बात नहीं है जो लोग स्वतंत्रतापूर्ण आचरण करते हैं जिनके जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है मॉरल्स नहीं है एथिक्स नहीं है ऐसे लोगों के लिए शास्त्र को सूग है ये कहता है कि उनका संग हमें नहीं करना चाहिए उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ताकि उनकी जो तो मेंटालिटी है वो कभी हमारे अंदर में आ जाए। जो हमारे साथ हुआ, कि जब कृष्ण प्रजाति भारत के अंदर आई तो उन्होंने ये देखा कि भारत की जो समृद्धि है भारत की जो सुख शांति है वो वेद की वजह से उनके द्वारा होते धर्म पालन की वजह से उनका जीवन संतोषपूर्ण है सुखी है जैसे बैचलोलर जो है मैकॉल है उन लोगों ने भारत का सर्वे किया तो विक्टोरिया को सर्वे में उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर 100% परसेंट लिटरेसी है भारत में कोई गरीब नहीं है भारत के अंदर कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं करता है कोई झगड़ा नहीं करता है सब सुखी हैं सबके पास आजीविका का साधन है किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है तो ये तरीके का जो हमारा जीवन था वो वेद की आज्ञाओं के पालन का रिजल्ट था कि हमने वेद की मर्यादा को समझा वेद की आज्ञा का पालन किया तो हम सुखी रहे संपन्न रहे हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आई लेकिन जब हमने उस वेद की बाउंड्री को तोड़ दिया वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो सभी समस्याएं भारत के अंदर आ गई इसलिए मैकोला ने यह कहा कि अगर हम भारत को तोड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भारत के लोगों के धर्म को तोड़ना होगा अगर उनका वो धर्म टूट जाएगा उनकी अपने वेद के प्रति निष्ठा चली जाएगी तो वो अपने आप टूट जाएंगे और हम उनके ऊपर राज कर लेंगे उनको और कोई तरीके से कंट्रोल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि भारत की आबादी जो अंग्रेज भारत में आए थे उनके करते कई गुना ज्यादा थे फिर भी उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया क्यों किया क्योंकि उन्होंने हमें हमसे हमारे धर्म से अलग कर दिया हमारी भाषा से उन्होंने हमें अलग कर दिया मैं मैकोले ने यह कहा कि मैं ये चाहता हूं कि भारत के लोग जो संस्कृत भाषा से अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हैं उनके सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं अगर हम अंग्रेजी उन्हें पढ़ाएंगे इंग्लिश एजुकेशन हम उन्हें देंगे तो वो अपनी भाषा को भूल जाएंगे अपनी भाषा को भूल जाने की वजह से अपने कर्तव्य का निर्धारण अपने शास्त्रों को पढ़ के वो कर हाँ नहीं पाएंगे शास्त्र हमारे हाथ में होते हुए भी जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है पढ़ के भी वो समझ नहीं पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी वजह से वेद से वो अलग हो जाएगा अपने धर्म से अलग हो जाएगा रिजल्ट यह आएगा कि उनकी सुख उनकी समृद्धि उनका संतोष उनके जीवन के अंदर जो भी शांति है वो सबको चली जाएगी अगर उन्हें वेद से अलग कर दिया जाएगा तो तो हमारी जो शक्ति थी हमारी जो संपन्नता थी हम जो सुखी थे वो केवल इसी वजह से थे कि हमने शास्त्र की आज्ञा का पालन सर्वांगी रूप से किया शास्त्र की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया तो सौ साल पहले डेढ़ साल पहले अंग्रेजों के आने से पहले मैकोले का सर्वे ये बताता है कि भारत की कोई प्रजा दुखी नहीं थी भारत में 100% लिटरेसी थी आज भी हम ये कहते हैं कि हमारा विकास हो गया लेकिन फिर भी भारत के अंदर साक्षरता नहीं है कितनी गरीबी है कितनी समस्याएं इकोनॉमिक सब कुछ क्यों है उसका सीधा सीधा परिणाम ये है कि हमने उन लोगों के नियमों का पालन किया उन लोगों की विचार श्रेणी को एक्सेप्ट कर लिया जो उन लोगों को वे भी ये कहता था कि तुम इनसे दूर रहो इनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है जिन्हें शास्त्र वर्ग कि मर्यादा से शास्त्री जी ने बाहर समझता था उन लोगों के विचारों को एक्सेप्ट करने की वजह से हमारे जीवन में ये सारी समस्याएं खड़ी हुई तो ये बात हमें खास समझनी चाहिए कि शास्त्र जैसे माता पिता जो भी आज्ञा करते हैं जो भी बातें हमें बताते हैं वो हमारे हित के लिए होती है हमारे अच्छे के लिए होती है माता पिता का कोई तो भी आज्ञा देने के पीछे ये लक्ष्य नहीं होता है की उनके बच्चों को कोई भी तकलीफ पड़े उनके बच्चों का अहित हो उनका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि उनके बच्चे सुखी रहे उनके जीवन में कोई समस्या ना आए तो अपने एक्सपीरियंस को देखने के अपने तजुर्बे से उन्होंने जो दुनिया देखी है उस हिसाब से वो हमें बातें समझाते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसी तरह जो वेद है वो हमारे माता पिता के जैसा रोल वेद का भी है माता पिता को तो जो है वो सिर्फ इतने कुछ साल बीस चालीस सालों का अनुभव उनके पास है वेद जो है वो हमारे भूत पुरुष वर्तमान तीनों को जानता है इसलिए वेद जो भी आज्ञा करता है वो अभी नहीं भले सही लेकिन हमारे भविष्य में हमारे हित में ही है हमें भले ही अभी उसका पालन अच्छा न लगता हो हमें वो सब कुछ बंधन लगता हो कि शास्त्र तो हर चीज में रोक टोक करता है हर चीज में शास्त्र इंटरफेयर करता है हमें सुखी देखना ही नहीं चाहता है शास्त्र की आज्ञाओं को हम देखना चाहना ऐसी फीलिंग होती है लेकिन शास्त्र जैसे माता पिता बच्चों के हित में कुछ हो तो कड़वी बातें भी हमें कहते हैं हमसे करवाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वाले बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता हो लेकिन लॉन्ग में भविष्य में ये करने से उसका हित होगा और ये करने से उसका हित होगा यही रोल शास्त्र का भी हमारे जीवन में है कि वेद कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है जैसे हमने आगे देखा कि वेद जो है वो स्वयं भगवान के द्वारा प्रणीत है वो भगवान ने ही वो नियम बनाए हैं जीवन सिद्धांत भगवान ने ही बनाए हैं जब भगवान ने बनाए हैं तो हम खाले भगवान ने पैदा किया है सृष्टि को भगवान ने उत्पन्न किया है का हमारा हित अहित किसमें है हमारा बुरा बुरा किसमें है हमसे ज्यादा भगवान जाते हैं इसलिए उसको जानते हुए भगवान ने वेदों को बनाया और वेद के अंदर भी यही थीम है कि हमारे भूत प्रवेश और वर्तमान को ध्यान में रख के ये सारी आज्ञाएं दी गई है उन आज्ञाओं का जब तक हमने पालन किया जैसे संतान माता पिता की रेगुलेशन में जब तक रहते हैं तब तक सुखी रहते, रहते हैं लेकिन अपनी बुद्धि जब तक हम चलाने लग जाते हैं इंडिपेंडेंटली निर्णय लेने लग जाते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन जब हम नहीं करते हैं वो लेवल उस बच्चे का जीवन खतरे में आ जाता है यही बात हमारे साथ हुई कि जब हमने वेद को कंसीडर करना छोड़ दिया वेद की आज्ञाओं का पालन छोड़ दिया तब हमारे जीवन के अंदर वो सारी समस्याएं खड़ी हुई जो अभी तक नहीं थी मैकॉ ने ये सर्वे में ये बताया कि भारत के अंदर लोग सुखी से संपन्न थे कंपेरेटिवली अंग्रेज हो जिनको आज हम हमारा आदर्श मानते हैं हम उन्हें हमारा आइडल मानते हैं हम ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमसे ज्यादा बुद्धि उनके अंदर है वो मॉडर्न है लेकिन उस समय का सर्वे ये कहता है कि तब अंग्रेजों के पास अंग्रेज के उस समय इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 20 परसेंट लिट्रेसी और 20 परसेंट अमीर लोग जीते थे 80 परसेंट्रेसि थी इनलिट्रिस थी परसेंट लोग गरीब थे जिन्हें एक दिन में दो समय खाने को भी नसीब नहीं हो सकता उसके सामने भारत की समृद्धि इतनी थी कि भारत में कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं था कोई व्यक्ति गरीब नहीं था कोई झगड़ा नहीं करता था सभी शांतिपूर्ण जीवन जीते थे ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से था क्योंकि हमने वेद की मर्यादा को तो स्वीकारा वेद की मर्यादा के अंदर अपने जीवन को जिया और जब उन नियमों को हमने तोड़ दिया अंग्रेजों के बहकावे में आकर उनके इंफ्लुएंस में आकर हमने समझा की वो गोली चमड़ी वाले हैं हमसे वह दाखिल है अंग्रेजी बोलते हैं उसका मतलब कि वो ज्यादा विकसित है उनके अंदर बुद्धि हमसे ज्यादा है ऐसी देखा देखी के अंदर हमने जब हमारे धर्म को छोड़ दिया हमारी भाषा को छोड़ा हमारी संस्कृति को छोड़ा तब वो पतन जो है वो भारत वर्ष का शुरू हो गया जो आज हमें दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति सुखी नहीं है कोई सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर शांति नाम की चीज नहीं बची है हर व्यक्ति टेंशन के अंदर जीता है सब धागा में जीते हैं किसी के जीवन में सुख शांति जैसा कुछ बचा नहीं तो ये जो भी इम्बेलेंस क्रिएट हुआ उसका एकमात्र कारण ये था कि हमने हमारे धर्म को छोड़ दिया वो डर है जो माता पिता के जैसे हमारे जीवन के एक एक स्टेप हमारी केयर ली उन माता पिता के जैसे जिन्होंने अपने बच्चों को सुखी देखने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया यही वेद का रोल हमारे जीवन में रहा कि वेद ने हमारे जीवन को रेगुलेट किया हमारे जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए वेद ने आज्ञा दी वेद ने जितने भी जीवन सिद्धांत जीवन नियम बनाए वो हमने सुखी बनाने के लिए बनाए उन नियमों को जब हमने तोड़ दिया तब हमारे जीवन के अंदर सारी समस्याएं खड़ी हो गई जिसका परिणाम आज हम सिर्फ डेढ़ साल के अंदर देख रहे हैं। महाभारत काल देखो कभी महाभारत पढ़ो कैसा जीवन था लोगों का। राम राज्य हम अभी राज्य थे थे, कैसा धर्म राज्य था तब कोई रामायण की कथा कहने वाला ये बात नहीं बताता है लेकिन रामायण के अंदर एक चरित्र आता है की रामा रामचंद्र जी के राज्य में धर्म राज्य था रामचंद्र जी के राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था कोई सुखी थे हर कोई संपन्न था किसी को धन की कमी नहीं थी कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं था कोई आजीविका के बिना नहीं था कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती थी रोग की वजह से कोई मर गया किसी का एक्सीडेंट हो गया कुछ ये हो गया वो हो गया समय से पहले किसी की मृत्यु हो गई ऐसा रामचंद्र जी के राज्य में कभी नहीं होता था एक बार ऐसा होगा कि रामायण के अंदर ही ये चरित्र आता है कि एक बार किसी बालक ने जन्म लेते हुए मृत्यु हो गई रामचंद्र जी के पास ये समाचार पहुंचे कि ऐसी अकाल मृत्यु आपके राज्य में हुई है रामचंद्र जी को ये हुआ कैसे हुआ मेरे राज्य में तो धर्म हुए है ये बालक की अकाल मृत्यु हुई कैसे तब रामचंद्र जी जो है वो अपने राज्य का अवलोकन करने के लिए पधारे और पूरे राज्य के अंदर वो घूम गए अब तब घूमते घूमते उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष के ऊपर उल्टा लटक के नीचे आग जल रही थी और घोर तपस्या कर रहा था रामचंद्र जी ने उससे पूछा कि कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि तपस्या क्यों कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग चाहता हूँ स्वर्ग की प्राप्ति में करना चाहता हूँ ये मुझे मुक्ति चाहिए संसार से मुक्ति मैं चाहता हूँ रामचंद्र जी ने पूछा की तुम कौन हो तो उन्होंने कहा की मैं शूद रहूँ ये सुनते ही रामचंद्र जी ने तभी अपने तलवार से उसका सिर उसके दौड़ से अलग कर दिया उसकी हत्या कर दी और ये करते ही सामने जिस बाला की मृत्यु हो गई थी वो जीवित हो गया अब ये परिणाम रामचंद्र जी के एक कृत्य का जो हमें राम रामायण बताती है कोई मुरारी बाबू की कथा में ये बात नहीं सुनाई जाती है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की समाज में जब हम जीते हैं ये बात कहते ही वाल्मीकि समाज वाले हमारे सामने तलवार निकल गेंगे लेकिन हमारा धर्म तो हमें यही बात सिखाता है कि शूद्र जो है उसका जन्म किसी यौन के अंदर हुआ है जहाँ उसे वेद का अधिकार नहीं है वेद के साधन उसे प्राप्त नहीं होते हैं भागवत के अंदर महाभारत रामायण के अंदर जो कर्तव्य बताए गए हैं उसका पालन अगर वो व्यक्ति करता है वो धर्मों का पालन अगर वो व्यक्ति करता है भक्ति के अंदर जरूर हर व्यक्ति का अधिकार है उसमें ब्राह्मण क्षेत्र के वैश्व्यूदे का विभाजन नहीं है लेकिन शास्त्र में कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग मुक्ति के ये तीन उपाय बताए गए कर्म मार्ग का विवेचन हम आगे देखेंगे ज्ञान मार्ग का भी देखेंगे भक्ति मार्ग का भी देखेंगे पर इन शॉर्ट मुक्ति के ये तीन उपाय बताए गए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के अंदर वर्ण धर्मों का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा साधन कर सकता है कौन सा व्यक्ति कौन सा साधन नहीं कर सकता है लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर ऐसा कोई बाध नहीं है मनुष्य कोई भी में उसका जन्म हुआ हो हर व्यक्ति का भक्ति में अधिकार होता है लेकिन वो व्यक्ति शूद्र होते हुए तपस्या कर रहा था जो कर्म मार्ग का साधन है मुक्ति प्राप्त करने का तो रामचंद्र जी को ये मंजूर नहीं था कि तुम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा इसके अंदर अधिकार नहीं है तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम भक्ति करो तुम और कोई साधन लो लेकिन ये साधन तुम्हारे लिए नहीं है ये सोचते रामचंद्र जी ने तुरंत ही उसका सिर उसके दौर से अलग कर दिया और तभी वो बालक जो है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी वो जीवित हो गया अब हम इसे चमत्कार मानें या हमें ये बात इनलॉजिकल लगे कुछ भी लगे लेकिन इसका सेंट्रल मैसेज सिर्फ इतना है कि तो धर्म की आज्ञा का जब तक हम पालन करते हैं तब तक, तक हमारा जीवन सुखी संपन्न रहता है जब भी धर्म की आज्ञाओं का पालन करना हम छोड़ देते हैं तब से हमारे जीवन करना समस्याएं खड़ी हो जाती है अब यहाँ हम ये कहें कि एक शूद्र के मर जाने से वो बालक कैसे जी गया हम ये कहेंगे कि ये तो इन लॉजिकल बात है ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन उसका मैसेज ये है इस कथा को कोई व्यक्ति कितना स्वीकारे कितना ना स्वीकारे वो उसका पर्सनल मैटर है लेकिन उसमें समझने की बात की है कि धर्म जो है वो हमारे जीवन को संतुलित रखता है हमारे जीवन को रेजुलेट करता है और अगर उन धर्म के नियमों के पालन को हम छोड़ देते हैं सक्षम भी बन जाते हैं तो अगर माता पिता के बिना का अनाथ बालक का भविष्य जैसे खतरे में होता है जैसे वेद की आज्ञाओं के पालन किए बिना का हमारा जो जीवन है वो पूरा पूरा जीवन पता नहीं किस दिशा में जाएगा वो हम नहीं बता सकते जैसे अनाथ बालक है जिसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है जिसे कोई सही गलत की पहचान बताने वाला नहीं है उसका जीवन खतरे में रहता है पता नहीं वो कब क्या कर बैठे उसके दिमाग में क्या आ जाए और वो सही गलत का निर्णय न कर पाए वैसे ही वेद की आज्ञा के बिना का हमारा जीवन पूरा के पूरा खतरे में होता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता है तो ये बात वर्णधर्म के विषय में समझनी है कि शास्त्र ब्लाइंडली शास्त्र जो भी कहता है उस आज्ञा का पालन हमें कर लेना चाहिए एक भी आज्ञा का उल्लंघन अगर हम करते हैं तो स्वच्छंदी आचरण जो है वो हमारे पतन का कारण बनता है उसका रिजल्ट हमें आज दिखे कल दिखे या सौ सालों के बाद दिखे लेकिन दिखता है मैं कौन लेके काल में जो राज्य भारत की जो स्वस्थता थी भारत में जो संतोष था भारत में जो लोग सुखी थे आज वो परिस्थिति नहीं है तो डेढ़ सौ साल में जितना परिवर्तन हुआ उसका एकमात्र कारण ये हमने धर्म की व्यवस्था को तोड़ दिया आज मुसलमान लोग हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी वो ये कहते हैं कि हम हमारे कानून को पालेंगे जैसे हमारे धर्म ने हमें वो कानून दिया है भारत का कानून कुछ भी कहता हो लेकिन हम मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ेंगे ये मुसलमानों की दृढ़ता की वजह से आज मुसलमान एक मुसलमान के सामने भी दस हिंदू अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं वो क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों हम भी अपने धर्म का पालन करते हैं वो भी कर रहा है फर्क इतना है कि उसे अपने धर्म में निष्ठा है हमें हमारे धर्म में निष्ठा नहीं बची है ये जितने भी दुष्परिणाम हिंदुओं के साथ जितनी भी समस्याएं हिंदुओं के जीवन में हमें दिखाई दे रही है भारत के अंदर दिखाई दे रही है उन सभी का एकमात्र कारण ये कि हमने उस धर्म की व्यवस्था को तोड़ दिया धर्म की आज्ञा का पालन हमने छोड़ दिया हम चचन भी बन गए शास्त्र को कंसल्ट किए जो अपने कर्तव्य का निर्धारण करने लग गए शास्त्र की आज्ञाओं के अंदर मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं करूँगा जो अच्छा नहीं लग रहा है वो वह नहीं करूँगा इस तरीके से हम उसका निर्धारण करने लग लेकिन उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं सौ साल पहले का भारत और आज का भारत उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है उसका कोई ये कारण नहीं है कि अंग्रेजों ने आके हम एक्सप्लोर्ट किया ये भी कारण नहीं है कि हमने हमारे धर्म को छोड़ दिया एकमात्र कारण ये है कि हमने हमारे वेद से हमारा कनेक्शन हमारा छूट गया एकमात्र रीजन ये हमारे जीवन में जो इम्बेलेंस आया है उसका एकमात्र रीजन ये की वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया वेद को कंसल्ट किया जिना स्वच्छी रूप से हमने निर्णय लेना शुरू किया हमें जो अच्छा लगे वो हम करने लग गए नहीं किया ये कारण है कि हमारे जीवन में समस्या पैदा हुई है तो ये बात बहुत सीरियसली समझनी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कर्तव्य का निर्धारण ये कि अब ना कोई व्यक्ति ब्राह्मण बचा है न क्षत्रिय बचा न वैश्य बचा न शूद्र बचा महाप्रभु जो खुद ये आज्ञा कहते है की अडेना कु कमल सर्वे विरुद्धा तरह तक कलिकाल के अंदर तो वेद के विरुद्ध आचरण वाले सब बन गए हैं कोई भी वेद की आज्ञा का पालन नहीं करता कंडीशन यही है कि ये जो सिस्टम हमने अभी समझी ये भारत की हिस्ट्री है प्रिवेलिंग इसमें से कुछ भी नहीं है हम कुछ भी देखने जाए तो ऐसा बहुत रेयरली हमें एक दो मनुष्य के केस में मिलता है हंड्रेड इसका पालन आज का मनुष्य कर नहीं पाता लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमसे जो हो पाए उसे भी हम छोड़ दें। शास्त्र कर्तव्य का निर्धारण इस समय में हमें ऐसे करना चाहिए कि जैसे हमारे माता पिता मर गए हैं फिर भी उनकी स्मृति के रूप में उनका फोटो हम हमारे घर में रखते हैं यथाशक्ति उनकी आज्ञाओं का पालन हम करते हैं मर गए उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कहा चलो भूल जाओ तो हमें भी अच्छा लगता है हम वो करेंगे ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें हमारे माता पिता के प्रति प्रेम है यही बात हमारे परिवार के अंदर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया हो जिसका शरीर कुछ भी करने योग्य नहीं बच गया है वो जिंदा है या मरा हुआ है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है फिर भी क्योंकि हम उस परिवार के मेंबर से हमें प्रेम है इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि लास्ट तक जो भी मेडिकल ऑप्शन हमें मिल पाए लेकिन हम उसे जीवित रखेंगे पेरालिसिस हो गया उसका शरीर काम नहीं करता है वो गुड फॉर मथिंग है वो कुछ काम करने योग्य नहीं है और तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको जाके देंगे कि तो तुम तो हमारे किसी काम के नहीं बचे अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो हम नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि उनके प्रति हमें प्रेम है तो वेद की जो अभी पूरी व्यवस्था हमने देखी है हमारा समाज जिस तरीके से रहता था हम जिस तरीके से जीते थे ये सारी व्यवस्था प्रिवेलिंग नहीं है ये कुछ भी अब बचा नहीं है लेकिन फिर भी यथाशक्ति नियमों का पालन हमें अभी भी करना चाहिए जैसे पॉवलिस व्यक्ति परिवार का मेंबर हमारे घर में हो हम मा पिता की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति मरे नहीं हम उसको कैसे भी करके जिंदा रखने की कोशिश करते हैं उसी तरह शास्त्र जो है वेद के ये सभी नियम सभी सिद्धांत अब ऐसे बच गए हैं इसमें कुछ भी रहा नहीं है लेकिन फिर भी अपने लेवल पे हमसे जितना हो पाए वो हमें करना चाहिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए और अगर हम नहीं कर रहे पर जो व्यक्ति कर रहा है उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम नहीं कर पाए लेकिन कम से कम वो तो कर रहे हैं उसके प्रति ऐसा दुर्भाव नहीं होना चाहिए कि वो नाटक कर रहा है वो पुराने जमाने का है या वो मॉडर्न नहीं है वो जमाने के साथ कदम नहीं मिलाता है आज ये सारे शब्द उन वजिकों के प्रति हमें सुनाई देते हैं कि तुमको तो जड़ बुद्धि वाले हो तुमको तो पुराने जमाने के हो हम मॉडर्न हो गए हमारे विचारसरणी बदल गई लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे हमारे वेद की डिटेल्स को तो वेद अभी हम जितने मॉडर्न हैं उससे कई ज्यादा मॉडर्न था हमारे जीवन के एक एक निर्णय को जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा वेद ने देखा है हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता मूर्ख हैं उन्हें समझ में नहीं आता है बच्चे ये कहते हैं कि आप तो पुराने जमाने के हो गए अब तो जमाना बदल गया है लेकिन माता पिता जो भी बातें कहते हैं वो हमारे हित में होती है और जो बालक इस तरीके का स्वच्छ भी वर्तन करता है उनके जीवन का परिणाम हम देखते हैं कि वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाते तो ये बात हम कितना भी वेद के प्रति हमारी निष्ठा चली गई हो वेद को हम ये कहते हैं कि अब तो सब जमाना बदल गया है आपके तो सबका जीवन बदल गया है ये सारी बातें अब आउटडेटेड हो गई लेकिन भले ही आउटडेटेड हो गई हैं लेकिन उसमें से वन परसेंट टू जो कुछ भी हम अपने जीवन में निभा पाते हो उन्हें निभाने की कोशिश हमें करनी चाहिए जैसे हमें परिवार के मेंबर के प्रति प्रेम है तो वो पैरालिस वाला फिर भी हम उसका मर्डर नहीं कर देते हैं इसी तरह वेद की पूरी सिस्टम ऑफ पैरालिस जैसी हो गई है वो कुछ बचा नहीं है वो बेडरेस्ट जैसी उसकी कंडीशन है फिर भी मास्क तक हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं वैसे ही वेद के प्रति हमें प्रेम हो जैसे हमारे माता पिता के प्रति प्रेम है तो मर गए हैं फिर भी उनका फोटो हम हमारे घर में रखते हैं उनकी मेमोरीज को हम संभाल के रखते हैं उसी तरह ये सारी अब वेद की मेमोरीज है वेद की यादें हमारे पास अब बच गई है हमारा भारत ऐसा था हमारा जीवन ऐसा था हमारा समाज ऐसा था अब वो बचा नहीं भले लेकिन अपने लेवल पे जिस व्यक्ति से जो कुछ भी हो पाता हो वो तो हमें करना ही चाहिए 100% सर्वता हम उसे छोड़ दें ये हमें नहीं करना चाहिए तो ये वर्ण गर्म के बारे में इतनी डिटेल आज हमने देखी है इसमें अभी बहुत कुछ है उसकी ज्यादा डिटेल हम देख नहीं रहे क्योंकि आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने हमारी लाइफ में कभी वो कुछ देखा ही नहीं है वो जीवन वो जीवन प्रणाली वो समाज की व्यवस्था ये सब कुछ अब हमारे हमारे आंखों के सामने नहीं है मैं आपने देखा है ना मैं कभी मैंने देखा है तो सिर्फ पुस्तकों के अंदर पढ़ा है कि पुराने भारत के लोग ऐसे जिया करते थे इसलिए उतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं चाह रहे लेकिन सामान्य डिटेल हमने केवल परिचय के रूप में यहां देखी है थोड़ा आगे भी इस आएगा कुछ हम नेक्स्ट थर्सडे की क्लास में लेते हैं आज का विषय यहाँ रखते हैं कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे बता न समझ आया हो तो आ, आश्रम धर्म के टॉपिक पे हम आगे करेंगे next class में आज का विषय रखते हैं आया कुछ कुछ समझ में तो आया उधर क्या सब कुछ बंपर पर गया महाराजा थोड़ी समझ पड़ी पाछ साँस अच्छा ठीक है रिकॉर्डिंग जो ले जी लखी मोकली कदाई स्नेहा हाँ संभ्या थोड़ा डिस्टर्बंसाइ सारा फोन में म्यूट करे हाँ स्नेहा हम बोल हाँ हमें हाँ बोल ने राजा धीरे धीरे फोन फोन नहीं करो नंबर है राजाईट सिक्स कर दस द्वारा करेकॉर्डिंग सांभ लोजे तो डिस्किन लगे तो तो कह अब ये नंबर किसका था? मैं आपको से अन्यूट कर रही हूँ अब आप बोलो करके जो भी पूछना होने हाँ दोनों भागुन आपे जो बात करी ओवरऑल वर्णाश्रम घर में के, आ, वर्थी वर्थी ही के, चो तो, चो देखाइए कलकत्ता नहीं कलकत्ता अंदर सॉरी में उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश स्कूल ये देख के मेरी आत्मा को इतनी खुशी मिल रही है कि हिंदू लोग अपने हाथों से अपने देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ रहे हैं मैं ऐसी संतान पैदा कर रहा हूँ जो रंग से बड़े हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज है तो इंग्लिश एजुकेशन हमारे धर्म से हमें अलग कर देता है वो बिल्कुल उसका रिजल्ट हमें दिखाई दिया है मैकोले ये सो तो डेढ़ सौ साल की बात नहीं है मैकोले ने, ने जितने चालीस पचास साल भारत में इसके लिए काम किया हमारे धर्म को उसके नाश करने के लिए उन चालीस पचास सालों में ही उसने जो डिफरेंस देखा है हमारे लोगों में वो उस लेटर में अपने बड़े भाई को बताता है और उतनी नील वृत्ति उसकी कि वो यहाँ तक ये कह रहा है कि मुझे ये देख के ये पढ़ के भारत के लोगों की ऐसी दशा देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि देखो भारत के लोग कैसे बनते जा रहे हैं तो ये हमारा धर्म डिमोलिश हुआ है और वो हुआ ही है इतने सालों में हमने ये बात देखी है उन्होंने जैसे देखो ये इसमें पढ़ो कि लैंग्वेज ट्राई टू मेक ट्रेंड एंड सी इफ आई वॉज फिट टू मेट टेक पार्ट इन दिस वर्क द मीन्स ऑफ दिज्ड मिस्ट्रीफ ऑफ इंडन प्रस्क्रिप्ट craft code was overthrown and the way opened for the entrance of simple christian teaching india is much ripe for christianity than rome or greece were at the time of saint paul ke bharat ke log itne murkh hai ki apne dharm ko chhod ke hamare dharm ko wo easily log lo apna lete hain so unhone jo missions start kiya tha woh roman british mein jitna success mila usme bahut hua intention of mine and the translation of the ved अ ग्रेट ऑन द ऑफ कंट्री मतलब ये किया मैं ने कि संस्कृत पढ़ा उसने ये भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया तो हम पैदा हुई तो आज भी हम हमारी यही कंडीशन है कि हम इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं लेकिन संस्कृत का एक शब्द भी हमें समझ तो हमारी भाषा है उसे हम नहीं समझ सकते विदेश भाषा जो हम है तो वो समझने में हमको तो समझ ये साजिश कि हमें हमारे धर्म से अलग हम तो आज वेद का वो इंटरप्रिटेशन हम पढ़ते तो। नहीं सकते इस था। था था। दिण। दिण। को इंट्रोड्यूस करके में किया। ले रूप ऑफर ड्री था तीन हजार सालों में उनकी जो धर्मिस्ट्री भारत के लोगों की उनके जर्मेस्ट थी वो मैं देखो का ये अनुवाद प्रस्तुत कर दूंगा अपने वेद को ही वो बदली देंगे वेद का इंग्लिश इंटरटेशन वो लोग पढ़ेंगे वेद की की जानने वजह वेद क्या कह रहा है वो हमें समझ नहीं आएगा लेकिन वेद का क्या इंटरप्रटेशन बता रहा हूँ वो भारत के लोग अब समझेंगे अभी यही है जितनी भी वेदपट मिलती है मूल संस्कृत उसके नीचे उसका अनुवाद हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते इंग्लिश का हैं जो इंग्लिश का अनुवाद मैथ में किया है जो व्यक्ति हमारे धर्म को खत्म करना चाहता था तो ने अब उसने जो अनुवाद किया ऐसे तो हम हम अब, अब हमारे धर्मों को उसकी नजर से देखते हैं हमारा धर्म सच में क्या है वो आज हम जानते नहीं तो है सिर्फ अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने किया ये साबिश थी उनकी कि उन्होंने हमारे देश को खत्म कर दिया या देखो दूसरा लेटर ये वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने प्रेजेंट किया The question now before us is simply whether, when it is in our power to teach the English language, to teach language in which there are no books at all that would deserve to be compared to our own, in that language we shall teach the them knowledge which, in that the language, they have no books available. Therefore, we shall teach them knowledge in our language without giving them any knowledge in their language, so that they may understand the difference. I would at once stop the printing of Sanskrit books. i would abolish the sanskrit school at calcutta no hindu who had received an english education ever remains entirely attached to this minute he nationalism ne kaha ki main sanskrit college band karunga sanskrit pustakon ko band kar dunga aur angrezi bhasha padha hua koi bhi hindu shakal se hindu hai naam se hindu hai lekin buddhi se wo angrez hai तो ये एक तरीके की साजिश है जो आज भी मिशनरी स्कूल के अंदर चल रही है हम भारत के मूर्ख माता पिता ये सोचते हैं कि हम अगर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर या ऐसी स्कूल के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत मॉडर्न हैं हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं हमारे बच्चे एक नोल्ट इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन उसके सामने उसके वो हो रहे हैं अपने अपने धर्मों में निष्ठा नहीं बच गई है देवी देवताओं को नहीं जानते हैं दशा आज हमारे धर्म की सिर्फ भाषा की पाप की वजह से पैदा हुई की हम हमारे धर्म को गाली देते हैं और उनका धर्म जो हमारे धर्म के सामने कुछ भी नहीं है उस प्रशंसा हम करते हैं हम ये समझते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन है, हैं हम हिंदू धर्म से होकर क्रिश्चियन है तो हम मॉडर्न हैं संडे को चर्च सर्विस कर रहे हैं तो हम मॉडर्न हैं इंग्लिश में प्रेस रहे हैं तो हम मॉडर्न है क्योंकि संस्कृत का श्लोक अगर हमें आ रहा है तो हम पछाते हैं हम बुद्धू हैं हम मूर्ख हैं तो ये एक इमेज उन लोगों ने हमारी बुद्धि में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा के पैदा कर दी वो बच्चा उन्होंने ये कहा कि हम ब्राउन इंग्लिश पैदा करना चाहते हैं ब्राउन जेंटलमैन हम बनाएंगे शक्ल से वो बोली चमड़ी का नहीं है लेकिन बुद्धि से वो अंग्रेज है तो ये हुआ था क्योंकि हम हमारी भाषा को भूल गए जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता अपनी भाषा को नहीं जानता वेद को नहीं जानता उसका जीवन कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता है जैसे अनाथ बच्चा जिसको कोई संस्कार देने वाला नहीं है कोई गाइड करने वाला नहीं है उसका जीवन जैसे खतरे में है ऐसे ही जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता जो व्यक्ति वेद को नहीं समझता उनका पूरा के पूरा जीवन खतरे में है, ये समझना चाहिए फिर मैथ मंग्रेजों की अंग्रेज़ों की साजिश थी जिसका शिकार आज भी हम बढ़ रहे हैं माता पिता को ऐसा लगता है कि संस्कृत पढ़ रहे हो तो तुम पा जा तुम अभी भी पुराने जमाने के इंग्लिश बोल रहे हो इंग्लिश जान रहे हो तो तुम मॉडर्न हो तो ये एक इमेज आज हमारे दिमाग में बन गई है चाहते हुए भी हम सब ये बात बोल रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन फिर भी कोई माता पिता ये हिम्मत नहीं करता है कि मैं मेरे बच्चे को अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाऊंगा वो भाषा वो मेरा बच्चा गुजराती हिंदी और संस्कृत पढ़ेगा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो ये जानते हुए भी हम अपने बच्चों को जान के वो कुएं में गिरने दे रहे हैं और फिर हम रोते हैं कि हमारे बच्चों को आस्था नहीं रही श्रद्धा नहीं रही धर्म में निष्ठा नहीं रही वो नहीं रहेगी अगर अंग्रेजी पढ़ा हुआ कोई भी बालक हो अगर साथ साथ में हमारी भाषा का गौरव नहीं रहा हमारे धर्म का गौरव नहीं रहा तो ये धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट होना ही पॉसिबल नहीं है और उन लोगों के धर्मों की तो वैसा हम जानते हैं कि आज अमेरिका का कौन सा आदमी सुखी है पैसा तो है बहुत विकास किया बहुत इंडस्ट्रीज ओपन कर ली लेकिन एनवायरमेंट की समस्या है मानसिक समस्या है वहाँ का हर आदमी टेंशन डिप्रेशन में जीता है कोई फैमिली लाइफ नहीं है कौन सुखी है वहाँ उनका अंडानुकरण हम करने जा रहे हैं कि देखो वो कितने मॉडर्न है इंग्लिश बोलते हैं सूट पैंट पहनते हैं धोती पहनने में हमें शर्म आती है लेकिन पैंट पहन के हम घूमते हैं तो हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं साड़ी पहनने में शर्म आती है लेकिन जीन्स और वो छोटे कपड़े बनगे दिखने में हमें अच्छा लगता है कि हम मॉडर्न हैं हम फैशनेबल हैं तो ये सारी चीज़ें अब हमारी खून में आ गई हैं इन सौ डेढ़ साल में उस इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो अब जाना नियरली नामुमकिन है जब तक हम अपने धर्म की वैल्यू ना समझे संस्कृत भाषा को जाने समझे नहीं तब तक ये होना पॉसिबल ही नहीं है हम अपने धर्म को बचा ही नहीं सकते न अपने भविष्य को कभी बचा सकते हैं ठीक है तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है आगे का विषय हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो इस विषय में थोड़ा और भी है आश्रम व्यवस्था धर्म की लाइफ थी वो तो सब उसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके सब्जेक्ट में कुछ नहीं समझ आया हो तो बताना एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना ये सब वर्ड आपके लिए नए हैं टर्मिनोलॉजी नई है वो मुझे पता है ये सब आप लोगों ने कभी देखा नहीं है जीवन में तो मुश्किल लगेगा लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना शायद समझ में आ जाए फिर भी नहीं आता हो तो बताना नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे